मित्रों आपका स्वागत है हम इस कार्यक्रम में अक्सर हिंदी साहित्य के अनेक विधाओं पर चर्चा किया करते हैं बातचीत किया करते हैं और बड़े-बड़े लोगों से उस पर उनके विचार भी जानना करते हैं आज हमारे बीच डॉ कमल कुमार उपस्थित हैं जो हिंदी की लेखिका हैं आप जानते होंगे और जो दिल्ली विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर हैं उनसे हम आज बातचीत करेंगे खास तौर से हिंदी की अन्य गद्य विधाओं पर खास तौर से रिपोर्टेज संस्मरण और रेखाचित्र ये विधाएं कमल जी इनके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लें कि ये विधाएं समय इन इनका अगर देखा जाए तो ये विधाएं एक दूसरे में कुछ अगर देखा जाए तो गड्डमड्डसी हो रही हैं आज का समय कुछ ऐसा है कि सारी विधाएं एक दूसरे में गड्डमड्ड हो रही हैं ऐसे में परंपरागत विधाओं से भिन्न अपेक्षाकृत नई विधाएं ये जो रिपोर्टेज रेखाचित्र संस्मरण है इनमें कौन इनकी कौन सी रचनात्मकता है इनके वो कौन से तत्व हैं जो इस विधा को निर्धारित करते हैं कृपया ये हमारे बच्चों को बताएं क्योंकि ये बहुत ही बुनियादी सवाल है लेकिन ये बुनियादी सवाल भी आज हमारे बच्चे इसमें उलझ के रह जाते हैं क्योंकि सारी विधाएं अब जैसा कि हमने कहा कि सारी एक दूसरे से कुछ मिलीजुली सी हैं संध्या जी जो गद्य की विधाएं हैं परंपरागत विधाएं हैं कहानी है उपन्यास है कविता है आप देखेंगे कि उसमें भी एक विधा दूसरी विधा में प्रवेश करती है जी प्रबंध काव्य में कहानी का तत्व रहता है उपन्यास में भी कल्पना और कविता का तत्व रहता है तो इस तरह से इन सारी विधाओं में एक दूसरी विधाएं जो हैं वो अपना प्रवेश करती हैं और निकल जाती हैं जी लेकिन उनका स्वतंत्र अस्तित्व जो है वो बना रहता है उपन्यास उपन्यासी कहलाएगा कहानी कहानी और कविता कविता ये जो आपने अन्य विधाएं कहा है रेखाचित्र संस्मरण और रिपोर्टज अगर हम पहले रेखाचित्र और संस्मरण की बात करें तो संस्मरण में जो स्मृति का तत्व है जी ये ज्यादा प्रमुख है विशिष्ट है जो इसे संस्मरण बनाता है जो स्मृति में कहीं अटका हुआ कोई समय कोई व्यक्ति समय का कोई टुकड़ा कोई व्यक्ति कोई स्थिति अगर कहीं अटक जाती है तो उसे हम संस्मरण में कह देते हैं और रेखाचित्र जो है वो रेखाएं एक शब्दों में खींची गई रेखाएं एक चित्र भी कुछ होती है जैसे महादेवी की हम आ, उनके जो आ, ये जो उनके रेखाचित्र हैं उसमें क्योंकि वो एक चित्रकार भी रही हैं जी और शब्दकार तो हैं ही तो इस तरह से इसकी महादेवी के अतिरिक्त भी जो और लेखक हैं उन्होंने रेखाचित्र लिखे हैं संस्मरण लिखे हैं तो ये विधा अपनी अपनी एक जगह अपने आप बना लेती है जी तो दोनों विधाएं जो है रेखा इसमें हम बहुत बार ऐसा होता है कि इसमें उलझ जाते हैं जी हम भी उलझते हैं और जो पाठक हैं हमारे वो भी उलझते हैं लेकिन तो भी अगर आप इस तरह से जानना चाहें तो जो महादेवी वर्मा है उन्होंने यह कहा था कि रेखाचित्र में और संस्मरण में समय का अंतर है, अंतर है। और इस समय के बाद जो आपने उठाई तो एक और सवाल मेरे मन में आता है कि स्मृति जो है खास तौर से अभी आपने कहा कि संस्मरण में स्मृति का महत्व होता है लेकिन जब वो स्मृति वर्तमान में आती है तो वो जो या वो घटना जो वर्तमान में आती है तो फिर वो कैसे एक रचना का रूप लेती है कैसे वो रचनात्मकता में परिवर्तित होती है बदलती है थोड़ा सा वो हमारे बच्चों को बताएं देखिए ऐसे है कि जो आ, महादेवी वर्मा है वो कहती हैं कि संस्मरण में और रेखाचित्र में सिर्फ समय का अंतर है जी और डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है कि दोनों में कोई विरोध नहीं है तो ये जो लेखक हैं वो अपनी तरह से उसको जो है परिभाषित करते हैं वैसे अगर आप ये देखें रीडर्स गाइड्स टू हैंडबुक जी ऑफ लिटरेरी टर्म्स है एक इनका या शब्दकोश में भी अगर आप देखें तो उसमें भी जब इनको परिभाषित किया गया है तो ये कहा गया है व्यक्ति कोई वस्तु या कोई घटना जब वो कहीं हमें उद््वेलित करती है जी भाव क्षेत्र में तो हम उसे बड़े ही संक्षिप्त भावपूर्ण जो आप तत्वों की बात कर रहे थे मर्मस्पर्शी रूप से हम उसका मानसिक दृश्यांकन करते हैं जी रेखाचित्र में जी और संस्मरण में भी वही रहता है सिर्फ यह है कि संस्मरण में कोई बीती हुई घटना हो सकती है रेखाचित्र बीती हुई घटना का व्यक्ति का जो हमारे संपर्क में रहा हो देखिए जी उसमें वर्तमान और अतीत दोनों हो सकते हैं संस्मरण में विशेष रूप से जो बीती हुई घटना है या कोई व्यक्ति जो हमारे अतीत में रहा हूँ, उसके बारे में जब हम कहते हैं, तो वो संस्मर्ण अभी के लोग में जाना, जाना जाता है। अभी रेखा चित्री की बात जब हम कर रहे हैं, तो हमारे मन में एक और विचार आ रहा है, ये कि जब महादवी � या रामवृक्ष वेनीपुरी बनपुरी को पढ़ते हैं माटी की मूर्तें उनकी पढ़ते हैं या स्मृति की रेखाएं पढ़ते हैं अतीत के चलचित्र पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा लगता है जैसे कि चित्रकला और शब्द चित्र इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं मिले जुले से हैं कुछ कहीं उसमें मिला हुआ है तो क्या आपको लगता है कि साहित्यिक विधाओं से कहीं कलाओं का अंतर संबंध है कहीं मिले बहुत गहरा अंतर संबंध है आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे चित्रकार हैं जो लेखक हैं रामकुमार वर्मा अभी अभी आपने मदिय वर्मा कवि जिक्र किया जी, था कि जी, जी, चित्रकार भी मदिय वर्मा हैं जी और आ, ऐसे बहुत से हमारे में लेखक चित्रकार हैं मुझे मैं आपसे बताना चाहती हूं कि मैं भी चित्रकारी करती हूं तो किस तरह से वो रंग हमारे शब्दों में कई बार प्रतिभासित होते हैं और हमारे शब्दों में जो है वो रंग प्रतिभासित होते हैं जी और रंगों में शब्द जो है जी इस तरह से हम उन्हें ध्वनि में हम उन्हें आप कहेंगे कि ध्वनि और रंग का क्या संबंध है जी लेकिन यह बड़ी सूक्ष्म सी बात है हम रंग भी कई बार ध्वनित होते हुए प्रतीत होते हैं जी तो यह जो कलाएं हैं वास्तव में क्रिएटिविटी जिसे कहना चाहिए रचनात्मकता तो वही है ना हम उसका सिर्फ एक माध्यम फर्क हो जाता है जो लेखक है वो जो रेखाचित्र खींचेगा वो शब्दों से खींचेगा और जो चित्रकार खींचेगा वो रेखाओं से और रंगों से खींचेगा जी तो माध्यम फर्क हो जाता है बाकी जो है रचनात्मक तत्व वही रहती है जी यह माधवी वर्मा का ही एक रेखाचित्र है चीनी भाई जी जो हमारे बच्चे भी मेरा ख्याल है जरूर जानते होंगे बड़ा लोकप्रिय है और बड़ा, बड़ा मार्मिक भी है इसमें हां तो उसका एक अंश है जो मैं यहां पढ़ना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि उसके आधार पर थोड़ा सा हमारे बच्चों को बताएं कि रेखाचित्र के वो कौन से बिंदु हैं जो उस उस विधा को निर्धारित कर रहे हैं जो पहले हमने सवाल किया था थोड़ा सा उस पर और ज्यादा प्रकाश डालें यह चीनी भाई का ही एक अंश है जहां शुरुआत करती हैं महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैंने अवज्ञा से उत्तर दिया मैं विदेशी फॉरेन नहीं खरीदती हम फॉरेन हैं हम तो चाइना से आता है कहने वाले के कंठ में सरल विस्मय के साथ उपेक्षा की चोट से उत्पन्न चोट भी थी इस बार रुककर उत्तर देने वाले को ठीक से देखने की इच्छा हुई धूल से मटमैले सफेद किर्मिच के जूते में छोटे पैर छिपाए पतलून और पायजामे का सम्मिश्रित परिणाम जैसा पायजामा और कुर्ता तथा कोट की एकता के आधार पर सिला कोट पहने उधड़े हुए किनारों से पुरानेपन की घोषणा करते हुए हैट से आधा माथा ढके दाढ़ी मूछ विहीन दुबली नाटी जो मूर्ति खड़ी थी वह तो शाश्वत चीनी है उसे सबसे अलग करके देखने का प्रश्न जीवन में पहली बार उठा यह अंश जब पढ़ते हैं बार-बार मेरे मन में सवाल उठता है कि जो पहली बार उनके मन में उठा सवाल पहली बार उसको देखने का अलग ढंग से क्योंकि उसमें इसमें एक शब्द चित्र है जी शब्दों से महादेवी जी ने जीनी भाई का एक पूरी तस्वीर जी एक पूरा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है और ये उसका आत्मसम्मान भी जी उसका आत्मसम्मान भी वैसे अगर आप आत्मसम्मान की बात कहती है तो मैं यहां से एक बात कहना चाहूंगी आपसे बांटना चाहूंगी अपने मन की बात कि महादेवी वर्मा के जो रेखाचित्र हैं और जो उनकी जो संस्मरण है उसमें उनका उद्देश्य जो रहा है जी वो जो ऐसा समाज का जो वर्ग है जी तो उस उनके कहीं उनके जीवन के बहुत समीप उनके जीवन की विसंगतियों को असंगतियों को उनके जीवन की जो त्रासदियां हैं छोटी-छोटी जिन्हें हम बेध्यानी में उनके उनकी तरफ ध्यान नहीं देते लेकिन महादेवी जी ने दिया जी। उन सब का उद्घाटन करना भी है जी तो ये ऐसा ये नहीं है देखिए रामवृक्ष वेनीपुरी के बहुत ही उनका एक है मंगरू करके है तो एक उनका बाल गोविंद भगत है ये भी दो रेखाचित्र हैं देखिए उनमें दोनों में जैसे आपने चीनी भाई कहा, अब मंगरु में एक वो जो आप देखिए जो किसान जो लेबर होती है, उसका चित्र है, उसका स्वाभी मान, उसका काला कलूटा पन, और फिर उसका स्वाभिमान और फिर उसका किस तरह से वो देखिए इतनी साधारण व्यक्ति होने के बाद भी वो अपना असाधारण जो एक प्रभाव है मन पे वो छोड़ जाता है जी तो किस तरह से वो मानसिक प्रत्यक्षीकरण कर देती हैं उन लोग किया रामवृक्षवेनीपुरी ने उस तरह से उनका जो बाल गोविंद भक्त जो है उसमें टेली है वो ब्राह्मण है लिखने वाला लेकिन किस तरह से उसका ब्राह्मण उससे परास्त कहीं होता है मानसिक स्तर पर और उसके व्यक्तित्व में जो एक एक विशेष बात है कि वो एक संगीत का साधक भी है साथ ही उसके एक युवा उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है किस तरह से उस मृत्यु को कैसे वो डील करता है ये मृत्यु को कैसे निभाता है उस मृत्यु के साथ वो एक बहुत ही मन को कैसे छू जाने वाली बात है आप जो ये कह रही हैं इसके जो बिंदु हैं खास वो यही है कि उसमें एक मार्मिकता एक रहती है जो पाठक पर प्रभाव डालती ऐसी ऐसा एक पाठक जो है उससे अछूता नहीं रहता जी वो उसी जिसे कहना चाहिए कि वहीं पहुंच जाता है जहां पर की लिखने वाला होता है उसी फ्रीक्वेंसी पे आ जाता है जहां पर की लेखक होता है तो ये रेखाचित्र में और संस्मरण में जो है संस्मरण में थोड़ा अतीत का रहता है और रेखाचित्र कहीं का भी हो सकता है जी और कई बार यह भी होता है कि दोनों ही दोनों में दोनों होते में, हुए भी होते। एक पक्ष जो ज्यादा उभर कर आता है वही उसको तय करता है कि यह कौन सी विधा है, है? जी ऐसे ही अब हम सोचते हैं कि एक रिपोर्ट ताज जो कि बहुत ही अच्छी विधा थी लेकिन धीरे-धीरे अब खत्म होती हुई इससे दिखाई पड़ रही है कम लिखी जा रही है आजकल और पाठ्यपुस्तकों में भी इसका प्रतिनिधित्व कम हो रहा है बल्कि मुझे दिखाई जहां पड़ रहा है लेकिन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है बहुत ही अच्छी विधा है जिस पर बच्चों को हमारे जानना चाहिए हमारे बच्चे जाने खासतौर से यह जानना चाहे कि रिपोर्ट और रिपोर्ट क्योंकि रिपोर्ट तो अखबारों के माध्यम से वो जानते हैं तो रिपोर्ट और रिपोर्ट इन दोनों में क्या फर्क है और इनके संधि जी ये सवाल आपको बहुत अच्छा है क्योंकि अह रिपोर्ट शब्द वास्तव में पत्रकारिता का है आपने जो बात कही उसी को मैं आगे बढ़ाकर कहना चाहूंगी कि अह रिपोर्ट में एक सच घटना होती है जी जिसको कि जो पत्रकार है वो जूं का टूं जो है वो से वैसे सच तो रिपोर्ट ताज में भी होती है आ, आ, उसके बगैर तो रिपोर्ट ताज नहीं हो सकता लेकिन उसमें जहां जो अंतर है वो ये है कि ये अब अधिकतर जो है ये रिपोर्ट ताज जो है जैसे आपने कहा कि कम इसका प्रतिनिधित्व हो रहा है पार्टी पुस्तकों में भी लिखे ही कम जा रहे हैं जी क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो है ये पत्रकारिता का शब्द और पत्रकारिता की विधा ज्यादा बन गई है फिर भी कहां हम अलग हो जाते हैं जो पत्रकारिता की रिपोर्टिंग है और जो हमारा साहित्य का रिपोर्टार्ज है उसमें यह है कि उसमें कल्पना की गुंजाइश रहती है जो रिपोर्टार्ज है जी इसमें एक व्यक्ति भी कहीं प्रधान रहता है और फिर वही जो बात है कि साहित्यिक विधा होने के नाते उसमें मार्मिकता भी होगी उसमें प्रभावत्मकता भी होगी जो पाठक को छुएगी जी बस यही है और ऐसा है कि ऐसे जो हमारे साहित्यकार हैं उन्होंने बहुत अच्छी जो हैं रिपोर्ट ताज लिखे हैं ये कुछ हमारे आ, बच्चों को बताएं जी शिवदार सिंह चौहान का है ये लक्ष्मीपुरा है और वास्तव में रिपोर्ट ताज इसलिए साहित्य में भी अपना प्रवेश पाता है कि आधुनिक जीवन की जो जो गतिशील वास्तविकता है उसके लिए विधा जो है ये बड़ी उपयुक्त विधा है और डॉ धर्मवीर भारती का उन्होंने बांग्लादेश की पृष्ठभूमि पर लिखा था युद्ध क्षेत्र मुक्त क्षेत्र आप कह रही हैं तो मुझे ध्यान आ रहा है कि युद्ध क्षेत्र से ही रिपोर्ट का जन्म भी हुआ है जहां तक क्योंकि रिपोर्ट जो वो समय पढ़े लिखे जो रिपोर्टर हुआ करते थे वो अपनी टिप्पणियां भेजते थे तो उनकी टिप्पणियों में कहीं कहीं साहित्यिकता जाती थी और वही रिपोर्ट के जन्म का कह सकते हैं कि आधार भी मेरा ख्याल है है अभी भी मेरे ख्याल जो आप बात कह रही हैं देखिए मणि मधुकर हैं तो उनके जो रेगिस्तान के रिपोर्टताज हैं हम्म जो आप बात कह रही हैं उसी की जी, उसी जी, को जी, उसी तरह से जो जी, है उसके उदाहरण हो सकते जी, हैं जी. इस तरह से रांगे राघव का अध्ययन में जीवन में उनकी रिपोर्टारज है जी तो ऐसा है कि ये ये विधा चाहे कम लेखक इसका प्रयोग कर रहे हैं पर ये विधा तो है और जहां सशक्त है सशक्त विधा सच, है सशक्त विधा है और ये क्योंकि इसमें सत्यता बड़ी महत्वपूर्ण है आ, क्योंकि आंखों देखा हाल को देखा किस हाल तरह से कल्पना के पुट से सुंदर बनाया जा सकता है इसका भी एक सुंदर उदाहरण है आ, इसके साथ ही हम चाहते हैं अब ये सारी जो कि हम लोगों ने अलग-अलग तो बातें कर ली हैं हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए एक थोड़ा सा इन सारे तीनों विधाओं के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी हमारे बच्चों के लिए एक अपनी राय आप दें कि आप के आप किस तरह से इन विधाओं को देखती हैं और कैसे इन विधाओं के बारे में सोचती हैं आ, कमल जी जब इन तीनों विधाओं को हम देखते हैं गौर से देखते हैं तो हमारा ध्यान एक तरफ तो जाता ही है कि इन सब में कहीं ना कहीं संस्मरण प्रधान होता है संस्मरण तो रहता ही है संस्मरण के बिना ये सारी विधाएं अधूरी हैं एक किसी तरह का संस्मरण मुझे ध्यान आ रहा है नंदुलार वाजपेयी का जो व्यक्ति की झलक उन्होंने खास तौर से प्रेमचंद की मृत्यु पर लिखी है आपको ध्यान होगा उसका एक अंश है मैं उसको जरा कोट करते हुए मैं चाहूंगी कि आप इस पर टिप्पणी करते हुए बताएं कि इन सारी विधाओं में संस्मरण कैसे रहता है और सारी विधाओं पर पर आपकी एक आपकी क्या टिप्पणी है आप क्या आप क्या सोचती हैं कि क्या संस्मरण अनिवार्यतः रहता ही है रहना ही चाहिए या कोई और भी विधा है जो कोई और भी तत्व है जो उसे खास तौर से निर्धारित करता है गत वर्ष जब प्रेमचंद जी हिंदी संसार को सूना करके जा रहे थे तब उनके साथ शमशान तक प्रसाद जी गए थे और मैं भी गया था अर्थी काशी की गलियों से होकर जा रही थी इतने में किसी ने वहीं की बोली में कहा मालूम होता है कोई मास्टर मर गया है बात यह थी कि अर्थी के साथ थोड़े से पढ़े लिखे लोग थे कोई भीड़ नहीं और राम नाम सत्य है कि आवाज भी वैसी नहीं हो रही थी ऐसी अवस्था में कोई मामूली मास्टर ही मर सकता था और कौन मरता यह एक ऐसी मार्मिक बात है जो संस्मरण में खास तौर से दिखाई पड़ता है और मैंने पहले भी जैसे हमने बात की अभी कि संस्मरण अनिवार्यतः सभी विधाओं में कहीं ना कहीं रहता ही रहता है।, है तो हम इसके आधार पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो तत्व है ये जो मार्मिकता है ये जो संस्मरण का अनिवार्य तत्व है ये सारी विधाओं में किस तरह से विधाओं को एक स्वरूप देने में सहायक होता है या इसके साथ-साथ ये भी हमारे बच्चों को आप बताएं कि इन विधाओं पर आप किस विधाओं को आप किस तरह से देखती हैं आप एक लेखिका हैं तो खास तौर से आप सोचती होंगी कभी लिखने को सोचती हों हैं तो किस तरह से इन विधाओं को कौन सा वो तत्व है जो आपको कहता है कि इस ये विधा लिखी जानी चाहिए जी। आ, संध्या जी ऐसी है कि जितनी भी विधाएं हैं गद्य की वो एक रंगछटाएं हैं जी जो कि अपना स्वरूप अपना विषय के अनुरूपता में अपना स्वरूप जो है वो अपने आप ले लेते हैं हम जो बात कर रहे हैं रेखाचित्र संस्मरण और रिपोर्टाज की रेखाचित्र और संस्मरण भी एक सांकेतिक रूप है अभिव्यक्ति अभिव्यंजना का जी और इसमें रेखाचित्र में शब्द चित्र है शब्दों से स्केच किया गया चित्र है जैसे चित्रकार स्केच करता है और संस्मरण में जिसे अंग्रेजी में जिसे मेमोयर्स कहा गया है तो क्या है कि इसमें एक विषय की एक इसमें एकात्मकता रहती है इसमें चाहे इनका जो है वो आपने कहा कि इसमें इसमें संस्मरण इसमें पिछला कोई स्मृति इसमें प्रमुख रहती है लेकिन फिर भी गद्य की विधा के रूप में इनमें भी एकात्मकता होनी चाहिए एक विश्वसनीयता होनी चाहिए जी चाहे आप पिछली बात कह रहे हो चाहे वर्तमान की बा, बात कह रहे हो विश्वसनीयता होनी चाहिए हमने अभी जब हमने बात की थी तो प्रभाव की मार्मिकता की जैसे आपने अभी अंश पढ़ा इसमें किस तरह से वो पाठक के साथ एक संवाद स्थापित करता है ये जो ये वाली विधाएं हैं संस्मरण है रेखाचित्र है रेखा, ये पाठक के साथ एक सीधा संबंध स्थापित करती हैं और इसकी इसमें तरह की रोचकता भी रहती है कुछ ऐसे जैसे प्रेमचंद का है बड़े भाई जी तो उसमें एक एक उसमें एक रोचकता का तत्व है कि छोटा भाई जो है वो बहुत प्रतिभावान है और बड़ा नहीं है किस तरह से वो उसे रोकता है लेकिन जिसमें उसमें एक बात और भी रहती है कि उसमें एक लक्ष्य रहता है बड़ा भाई अंत में एक बात कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें इस तरह से नहीं रोकता तो तुम अपने लक्ष्य कैसे पाते तो ये विधाएं भी साहित्य की दूसरी विधाओं की तरह हैं इसमें भी वही जो उनके जो जिसे आप तत्व कहना चाहें तो कह लीजिए या जिन बिंदुओं पर ये त, विधाएं बुनी जाती हैं वो वास्तव में वही बिंदु हैं सिर्फ इनको रेखाचित्र को रेखाचित्र दूसरी विधाओं से अपना अस्तित्व अलग से बनाने के लिए जो जो, जो शब्दों में जो रेखाएं या शब्द चित्र जो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं कहानी में अगर आएंगे तो थोड़ी सी में आएंगे किसी पात्र का वर्णन करते हुए संस्मरण में जब आएंगे तो उसमें जैसे आपने कहा था कि संस्मरण में जो है वो स्मृति प्रमुख है एक ही आप संस्मरण में देखेंगे कि यहां रेखाचित्र है और यहां संस्मरण है क्यों क्योंकि संस्मरण में जिस व्यक्ति का वो रेखाचित्र खींच रहा है वहां वो संस्... वो स्मृति में तो है लेकिन रेखाचित्र हो जाता है जी तो जैसे पहले हमने चीनी भाई का उदाहरण दिया।, दिया तो उसमें दो पैराग्राफ थे जिसमें पहला पैराग्राफ अगर पहले अंश को देखा जाए तो काफी कुछ सिर्फ संस्मरण दिखाई जी, पड़ेगा जी, लेकिन दूसरा उसे रेखाचित्र बनाता है जी तो असल में वास्तव में जो हम अगर इसकी निष्पत्ति रूप से कहें तो हम यह कह सकते हैं कि इन विधाओं को कोई भी विधाओं को जो साहित्य की विधाएं हैं हम उन्हें बिल्कुल अलग-अलग ऐसे बांट करनी कर सकते हैं उसमें हम खानों में नहीं बांट सकते तो भी खानों में ना बांटने की बात जब हम कहते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है हम्म उसके अतिरिक्त हम इनको खानों में नहीं बांट सकते ये एक विधा दूसरी विधा में प्रवेश करती है फिर निकल आती है जी फिर एक विधा दूसरी विधा में प्रवेश करती है और निकल आती है और यही बात जो है इन तीनों विधाओं के बारे में है और ये विधाएं संस्मरण और रेखाचित्र तो अभी भी लिखे जा रहे हैं पर क्योंकि अब निबंध उस तरह से नहीं लिखे जा रहे जैसे व्यंग और जो है वो हास्य का एक थोड़ा सा उन दो, उन, उन दोनों को भी अलग-अलग करना मुश्किल हो जाता है कहीं व्यंग है तो कहीं हास्य है इस तरह से कहीं संस्मरण है तो कहीं रेखाचित्र है और रिपोर्टाज के बारे में थोड़ी सी स्पष्टता इसलिए है कि वहां पर एक सत्य घटना जैसी रहती है और जिसका कि थोड़ा सा तटस्थ हो के भी हम उसकी शायद यही कारण है कि कम लिखा जा रहा है कम लिखा जा रहा है क्योंकि जैसे हमने पहले बात की वो पत्रकारिता में चला जाता है तो इस तरह से ही हम मुझे लगता है कि इन सारी विधाओं को आपने अन्य विधाए कहा है शायद वो अब अन्य की कोटी में आप इन्हें डाल देना चाहती हैं इसलिए कि क्योंकि इनका ज्यादा ऐसा नहीं है ये जरूर अपने आप को अलग से दिखाती हैं तभी हमारा ध्यान उनकी ओर उन जाता है और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमें बताई हमारे बच्चों को बताई इसके लिए हम आपके आभारी हैं और हम यही इस कार्यक्रम को विराम देते हैं फिर आगे किसी और विषय पर आपसे बातचीत करेंगे धन्यवाद शुक्रिया गद्य की अन्य विधाएं अभी आप सुन रहे थे यह साक्षात्कार विषय विशे विशेषज्ञ थी डॉ कमल और इनसे बातचीत कर रही थी डॉ संध्या सिंह विषय परामर्श डॉ रामजन्म शर्मा विषय संयोजन डॉक्टर राजेंदर पाल, निर्मान संचालन, प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन, सतीष्ट लाडे और दीपक पांडे, निर्मान सहयोग, दाव दयाल चतुर्वेदी तथा निर्मान एवं प्रस्तुती अजीत होरो।